प्रसाद ने मुझे उस औरत के बारे में बताया था सबंता ने कहा इसके साथ ही उसने अपनी उंगलियों के बीच में फंसे हुए सिगरेट के ऐश को झाड़ दिया फिर उसने आगे बोलते हुए कहा उस वक्त मैंने उसकी बातों को इतना सीरियसली नहीं लिया था तो मुझे लग रहा था कि शायद प्रसाद मुझे डराने के लिए ये सब बोल रहा है मुझे लगा की वो मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है की वो शायद सही कह रहा था वाक रात वहाँ पर कोई था कोई था मतलब कोई औरत कोई लेडी थी वहां पर विक्रांत ने बेहद सीरियस होकर अपनी टेढ़ी करते हुए कहा शायद प्रसाद भी इस चीज को लेकर उतना शोर नहीं था समता ने जवाब दिया वो बता रहा था कि वो रात में लड़कियों के पास टॉयलेट कर रहा था तभी उसे अचानक ऐसा फील हुआ की जैसे उसे कोई देख रहा है उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर पता चला की कोई लम्बे बाल वाली औरत खी थी ऐसा वो हम लोगों को बता रहा था अब सच्चाई क्या थी ये किसी को नहीं पता उस वक्त तो मैंने भी उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया था हम सब लोगों को पता था कि पहले आइलैंड पर क्या हुआ था और हम लोगों ने यहाँ की भूत वाली स्टोरी भी सुनी थी सो सवंता ने अपना सिर हिलाते हुए कहा मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया उसकी बातों पर तो तुम लोगों को बिल्कुल भी डर नहीं लगा क्या विक्रांत ने उससे सवाल किया आपको तो पता ही है कि हमारे क्रू मेंबर्स कैसे थे समंता ने अपना सिर हिलाए तो मुझे तो भूल से ज्यादा डर तो उन लोगों से लगता था ओ विक्रांत को समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या बोले इसके बाद विक्रांत को सेकंड तक शांति से खड़े होकर को सोचता रहा इसके बाद उसने अचानक से कहा तो तुमने मुझसे बताया था कि प्रसाद भी नई एक्ट्रेस और मॉडल के साथ छेड़खानी किया करता था तो वो उसने कभी कभी तुम्हारे साथ कोई ऐसी हरकत की थी क्या आपको इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है इन सब बातों में समंता ने सिगरेट का आखिरी कश खींचने के बाद फिल्टर को पानी में फेंकते हुए कहा इंटरेस्ट मतलब मैं मैं अपना काम कर रहा था ये सब मेरे इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है विक्रांत ने अपनी तरफ से बात समझाते हुए कहा अच्छा तो आपको जानना है की प्रसाद ने मेरे साथ कुछ किया था या नहीं समंता ने फिर मुस्कुराते हुए कहा इधर आइए, आप मेरे पास आइए। विक्रांत को समझ पाता उससे पहले कि समन्ता ने उसे अपने गले से लगा लिया विक्रांत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था लेकिन समंता के बदन में चिपक कर उसे बहुत अच्छा लग रहा था और उसके फिगर से चिपक कर कहा अच्छा लग रहा था लेकिन इस दौरान उसने एक बेहद अजीब सी चीज नोटिस की समंता ने बदन से चिपकने के बाद विक्रांत के चेहरे कहा इमोशन बदलने लगा था लेकिन को को मानो कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो जिंदा लाश की तरह तरह विक्रांत विक्रांत अपने गले में लगाए खड़ी रही। इस तरह के एहसास से परिचित था अपनी पिछली लाइफ में तो वो कई बार प्रोस्टिट्यूट के बिस्तर पर सो चुका था वहां पर भी उसे ऐसा ही फील होता था अब उन लोगों के साथ विक्रांत सब कुछ करता था लेकिन उनके भीतर कोई फीलिंग नहीं होती थी तकरीबन दो मिनट तक सवंता ने विक्रांत को अपने गले से लगाए रखा और तो फिर उसके बाद उसे खुद से दूर करते हुए उसने विक्रांत से सवाल किया, बताओ कैसा लगा जैसे मैं किसी धंधे वाली के गले लग रहा हूँ विक्रांत के मुंह से निकल पड़ा ये सुनकर सवंता के चेहरे का एक्सप्रेशन अचानक से बदल गया वो विक्रांत की तरफ कुछ सेकंड तक अजीब सी नजरों से देखती रही और फिर उसने कहा सर लेकिन आपके अंदर फीलिंग बहुत जल्दी आती है <laughs> लेकिन प्रसाद के अंदर वो हुनर ही नहीं था वो मेरे साथ ऐसा कुछ कर सके सो तुम्हें क्या लगता है क्या उसके शब्द सही थे सो वो उस रात सच बोल रहा था विक्रांत ने अपना सिर लाते हुए कहा आप एक बार प्रसाद का फोन चेक कर लीजिए उसमें से आपको कोई ना कोई क्लू मिल सकता है समंता ने कहा वो फोन बहुत चलाता था हमेशा अपने फोन में सेल्फी वगैरह लेता रहता था हो सकता है कि आपको उसके फोन में से कोई क्लू मिल जाए ठीक है मैं चेक कर लूंगा वो विक्रांत ने जवाब दिया लेकिन उसे इस बात पर बहुत कम यकीन था कि उसके फोन में कोई फोटो मिलने वाली है परिम प्रसाद फोन बहुत ज्यादा चलाता था लेकिन फिर भी वो टॉयलेट करते वक्त और रात के अधेर में भला क्यों फोटो क्लिक करेगा हालांकि अभी समंता ने जो क्लू दिया था वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लू था ऐसे में हो सकता है कि केस सॉल्व करते वक्त ये काफी काम आए विक्रांत ये सब सोच ही रहा था कि समन्ता वहां से उठकर जा चुकी थी समंता से अब तक विक्रांत की इतनी बातचीत हो चुकी थी कि वो उसके बारे में भी काफी कुछ जान चुका था समन्ता बहुत यंग थी लेकिन उसके साथ ही वो खुद को लेकर बहुत चालाक भी थी एक चीज तो विक्रांत को अब समझ में आ चुकी थी समन्ता खूबसूरत थी यंग थी और ऐसी कंडीशन में होने के बाद भी उसके पास ना तो पैसा था और ना ही पावर ऐसे में बोर्ड पर एक बना दिया। उस के लिए था जिसके बारे में प्रसाद सवंता से बात कर रहा था विक्रांत बड़े ध्यान से व्हाइट बोर्ड की तरफ देखते हुए उस पर लिखी हुई इन्फॉर्मेशन को देख रहा था पूरा तरह-तरह के इंफॉर्मेशन से भरा हुआ था और उसे देखकर विक्रांत का दिमाग घूम रहा था क्योंकि केस से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन इन लोगों को मिल रही थी उतना ही ये केस कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था फिल्म क्रू में कुल दस लोग थे जिसमें से छ लोगों का मर्डर हो चुका है एक गायब है एक सीरियसली इंजर्ड है और फिर दो और जिंदा सही सलामत बचे हुए हैं समझ में में नहीं आ रहा था कि आखिर इस केस की सच्चाई क्या है? क्या सच है? है है? सच दयाकर जिंदा या उसकी मौत हो चुकी है? और प्रसाद जिस औरत के बारे में बात कर रहा था वो सच में थी या फिर वो प्रसाद की मनगढ़ंत कहानी थी और अगर वाकई में वहां पर औरत थी तो फिर वो कौन थी और क्या वाकई में इस बीच पर सालों पहले हुए लाइट हाउस मर्डर केस का आज के मर्डर केस से कुछ कनेक्शन है या नहीं और अगर वाकई में उस मर्डर केस का आज के केस से कनेक्शन है तो फिर कतल का मोटिव क्या है कत्ल करने का कुछ तो मकसद होगा इस तरह के हजारों सवाल इस वक्त विक्रांत के मन में उमड़ रहे थे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था केस कि को किसी सार्थक दिशा में ले आना बेहद मुश्किल होता जा रहा था सब चीजों के बारे में बड़े ध्यान से सोच विचार कर रहा था तभी उसे अदृश्य शक्ति के सिस्टम का संदेश मिल गया उसने तुरंत सिस्टम को ओपन करके देखा तो पता चला कि उसका आज का सक्सेस रेट 132 परसेंट था भले ही ये सक्सेस रेट पिछले दिन के सक्सेस रेट से कम था लेकिन फिर भी ये पहाड़ और आग वाले कोडवर्ड के लिहाज से कम ही था इस बार इस सक्सेस रेट के चलते उसे एक नया डिवाइस मिला था इस तरह की डिवाइस आज तक उसे कभी नहीं मिली थी इस डिवाइस का नाम था अदृश्य रिकवरी एजेंट था इस डिवाइस की मदद से विक्रांत अपनी एनर्जी को तुरंत ही 80 तक रिस्टोर कर सकता था। और एक बार जब वो अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर लेगा तो इसका इफेक्ट 100 परसेंट तक हो जाएगा हालांकि इस डिवाइस का साइड इफेक्ट भी था साइड इफेक्ट ये था की एक बार जब इस डिवाइस का टाइम इफेक्ट खत्म हो जाएगा तब उसकी फिजिकल एनर्जी बहुत तेजी से डाउन हो जाएगी और फिर दोबारा से विक्रांत को नॉर्मल स्टेट में आने के लिए भी टाइम लग जाएगा लेकिन फिर भी ये डिवाइस बहुत अच्छी थी आगे जाकर वो अगर किसी वो प्रॉब्लम में फंसेगा तो फिर निश्चित रूप से वो इस डिवाइस का इस्तेमाल कर सकता है क्यूँकी अब तक आधी रात हो चुकी थी ऐसे में अगले दिन के लिए विक्रांत को नया कोड बर्ड भी मिल चुका था अगले दिन के लिए भी उसे कोडवर्ड के तौर पर पहाड़ शब्दी मिला हुआ था इस नए कोडवर्ड से उसे कम से कम ये तो पता चल ही गया था कि वो केस की इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में कर रहा है वैसे इस वक्त उसके लिए सबसे बेहतर कोडवर्ड या तो पृथ्वी था या फिर पानी था सिर्फ इन्हीं दोनों कोडवर्ड के मिलने पर वो केस से कुछ अच्छा प्रोग्रेस कर सकता था सिस्टम के इस कोडवर्ड से विक्रांत काफी नाखुश था उसे पिछले तीन दिनों से अदृश्य शक्ति द्वारा के तौर पर सिर्फ पहाड़ और पानी शब्द दिया जा रहा था। के तौर पर जरूर मिल रहा था लेकिन विक्रांत को अभी तक ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर पानी कोडवट का अर्थ किस लड़की से था सीनियर ऑफिसर पी के मधु इंस्पेक्टर अशोकन या फिर वो मछली बेचने वाली लड़की पानी कोडवर्ड का इशारा आखिर किसके लिए था जाहिर है, तो है। समझ आ रहा था इस वक्त उसके पास इस केस को सोल्व करने के लिए आखिरी उम्मीद सिर्फ अदृश्य शक्ति ही थी अगर उसे अदृश्य शक्ति की तरफ से कोई अच्छा कोडवर्ड मिल जाता है तो उम्मीद है की उसे केस की तक पहुंचने में कोई भी मदद मिल जाए ये सब सोचते हुए विक्रांत ने फिर से व्हाइट बोर्ड की तरफ ध्यान से देखने लगा पूरा व्हाइट बोर्ड केस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से भरा पड़ा था हालांकि अब तक केस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था ऐसा लग रहा था कि केस रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन क्लू लेने के लिए विक्रांत को अभी काफी मुशक्कत करनी पड़ेगी